श्री विष्णुसहस्रनाम स्त्रोत्र शांक्यम सुप्रद प्रसन्ना विश्वदृगु सत्कर्ता सत्तः साधुर्जनुनायणर सुप्रद प्रसन्ना विश्व विश्वभुक् विभु सत्कर्ता सत्तः साधु जन्नु नारायण नर शोभन प्रसादो कार वताम अपि नाम मोक्ष प्रदातवादि सुख प्रसाद अपना अपकार करने वाले शिशुपालादि को भी मोक्ष देने के कारण जिनका प्रसाद कृपा अति सुंदर है वे भगवान सुख प्रसाद हैं रजस्तमोभ्या प्रसन्न आत्मा प्रसन्नात्मा भावत्वाद्वा यद्वा प्रसन्न स्वभाव कारुणी का अवाप्त सर्व काम भगवान का अंतकरण रज और तम से दूषित नहीं है इसलिए प्रसन्न आत्मा है अथवा करुणार्द स्वभाव होने से प्रसन्न आत्मा है या प्रसन्न स्वभाव यानी करुणा करने वाले हैं अथवा उन्हें सब प्रकार की कामनाएं प्राप्त है इसलिए वे प्रसन्न आत्मा हैं विश्वम धृष्णोती विश्व त्रिध्रिषा प्राग प्रागल भगवान विश्व को धारण करते हैं इसलिए विश्वध्रिक है रील वाचकृषा धातु से धृक बनता है विश्वम भुगते भुनकती पालयती विश्व को भक्षण करते अथवा भोगते यानी पालन करते हैं इसलिए विश्वभूक हैं हिरण्यगर्भादिपेण विविधम भवती विभु नित्यं विभुम इति मंत्रवर्णाद हिरण्य गर्भादि रूप से विविध होते हैं इसलिए विभु हैं मंत्रवर्ण कहता है नित्य और विभु को सत्कारोति पूजयती थ सत्कर्ता सत्कार करते अर्थात पूजते हैं इसलिए सत्कर्ता हैं पूजतैरपी पूजिता सत्कृतः पूजितों से भी पूजित हैं इसलिए सत्कृत हैं न्याय प्रवृत्तया साधु साधयती थ व साध्य मात्र साधको वा उपादनात्मात्रको व्यायानुकूल प्रवित्त होते हैं इसलिए साधु हैं अथवा समस्त साध्य भेदों को का साधन करते हैं या उपादान कारण होने से साध्य मात्र के साधक हैं इसलिए साधु हैं जनान संघार संहार अपहनते अपनयती अपन जन्हनु जहात्य विदुषो भक्ता नयती परम पदमिवा संघार के समय जनों अर्थात जीवों का अपन्नव अर्थात लय या अपनयन अर्थात वहन करते हैं इसलिए जन्हनु हैं अथवा अज्ञानियों को त्यागते और भक्तों को परम पद पर ले जाते हैं इसलिए जन्हनु हैं नर आत्मा ततो जाताका नाराणी नारायणी कार्याण अयम कारणात्मना व्यापनती अतस्य तान्यन अस्ेती नारायण यंचित जगत्सर्व दस्यते श्रूयते पिबा अंतर्ब तत्सर्व्य इति स्थिति मंत्रवर्णात् नर आत्मा को कहते हैं उससे उत्पन्न हुए आकाशादि नार हैं उन कार्यरूप नारों को कारण रूप से व्याप्त करते हैं इसलिए वे उनके अयन अर्थात घर हैं अतः भगवान का नाम नारायण है मंत्रवर्ण कहता है जो कुछ भी जगत दिखाई या सुनाई देता है उस सब को नारायण बाहर भीतर से व्याप्त करके स्थित है नाराजाता तत्वा ने तो नारायणीति तत्व विधो तान्य चाय तस्त नारायण स्मृत ये महाभारते महाभारत में कहा है सभी तत्व नर से उत्पन्न हुए हैं इसलिए वे नार कहलाते हैं वे ही पहले भगवान के अयन थे इसलिए भगवान नारायण कहलाते हैं नाराण जीवानानवात्ल नारायण य संविशंती श्रुते नारायण नारा नारायणम नारा नारा, नारा एनमस्मा तस्मा नारायण स्मृत ब्रह्मवर्ता आपो नाराई की प्रोक्ता आपो वै नरशुण तादसायन पूर्व तेन नारायण स्मृत मनुवचना नारायन नाराण नारायणा नमय सत्य संसारघोर विषसघरणा मंत्र अतयो भव्यम यतोतरा उच्च स्तरा मुदिशाम्यम ऊर्धबाहु इस श्री नार सिंह पुराणे अथवा प्रलय काल में नार अर्थात जीवों के अयन होने के कारण नारायण है श्रुति कहती है जिसमें कि सब जीव मरकर प्रविष्ट होते हैं ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में कहा है क्योंकि भगवान नारों के अयन है इसलिए नारायण कहलाते हैं अथवा अप अर्थात जल नार कहलाता है क्योंकि वह नर परमात्मा का पुत्र है और पहले वह नार ही परमात्मा का अयन था इसलिए वे नारायण कहलाते हैं इस मनोजी के वाक्य से भी वे नारायण है श्री नरसिंह पुराण में कहा है हे सुमति और विरक्त यति जन आप लोग सुनिए मैं बाह उठाकर बड़े जोर से उपदेश करता हूँ कि नारायणाय नम यही संसार रूपी घोर विष का नाश करने के लिए सच्चा मंत्र है नैतीति नरह प्रोक्त परमात्मा सनातन इति व्यास वचनम् नयन करता अर्थात ले जाता है इसलिए सनातन परमात्मा नर कहलाता है इस व्यास्य के वचनानुसार भगवान नर हैं असंख्य अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्युचि सिद्धा सिद्धसकल सिद्धिद सिद्धि साधना असंख्य अमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट्रुचि सिद्धा सिद्धसकल सिसाधन यस् संख्या, नाम, रूप, भेदादि न विद्यत इति नतत्येय जिनमें संख्या नाम, रूप, भेदादि नहीं है वे भगवान असंख्यय हैं अप्रमेय आत्मा स्वरूपमस्येति अप्रमेय आत्मा, उनका आत्मा अर्थात स्वरूप अप्रमेय है इसलिए वे अप्रमेय आत्मा हैं अतिसेते सर्वमतो विशिष्टः सबसे अतिशय बढ़े चढ़े हैं इसलिए विशिष्ट हैं शिष्टम शासनम तत्कोती शिष्टकृत शिष्टा करोति पालयती वा सामान्य वचनों धातुविशेषवचनों धृष्ट कुठान इत्याहरणे यथा वा विष्टकृत शिष्ट शासन को कहते हैं भगवान शासन करते हैं इसलिए वे शिष्टकृत हैं अथवा अच्छा भगवान शिष्टों अर्थात साधुओं को करते अर्थात पालते हैं इसलिए शिष्टकृत हैं यहाँ क्री धातु का अर्थ पालन इसलिए किया गया है कि कहीं सामान्य अर्थवाचक धातु को विशेष अर्थबोधन करते भी देखा जाता है जैसे कुरु काष्ठानी इस वाक्य में क्री धातु आहरण लाने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है निरंजन सूचि ही मलहीन हो सूचि है सिद्धो निवृत्त अर्थमान्थोश्येती सिद्धार्थ सत्य काम श्रुते है भगवान का इच्छित अर्थ सिद्ध अर्थात निवृत्त संपन्न हो गया है इसलिए सत्यकाम आदि श्रुति के अनुसार वे सिद्धार्थ हैं सिद्धो निष्पन्न संकल्पोश्येती सिद्ध संकल्प सत्य संकल्प इस श्रुते उनका संकल्प सिद्ध अर्थात पूर्ण हो गया है इसलिए वे सत्य संकल्प आदि श्रुति के अनुसार सिद्ध संकल्प हैं सिद्धि फलम कर्तभ्य स्वाधिकारानुरूप तो दधाती सिद्धिदः कर्ताओं को उनके अधिकारानुसार सिद्धि यानी फल देते हैं इसलिए सिद्धिद है, सिद्धे क्रिया साधकत्वात् साधकवात्थ साधना, सिद्ध रूप क्रिया के साधक होने के कारण सिद्धि साधन हैं वृषाही वृषोवा वृषोदर हम वर्धन वर्धम सेवक्त श्रुति सागर वृषाही वृषभ विष्णु वृषपर्वा वृषोदर वर्धन वर्धम च विवक्त श्रुति सागर हैषोधर्म पुण्य तदेवाह प्रकाश साधम्यादशा प्रभृतिर्वषा व्रिशाह इत्यत्र सोशाशीति वृषाही इति टच प्रत्यय समर्म या पुण्य को कहते हैं प्रकाश स्वरूपता में समानता होने के कारण वही अह अर्थात दिन है अतः द्वादशाह आदि यज्ञों को वृषा कहते हैं वे आदि यज्ञ भगवान में स्थित हैं अतः वे वृषाही हैं वृषाह शब्द में राजाह सखेभ्य इस पाणिनि सूत्र के अनुसार समासांत टच प्रत्यय होता है वर्षत्येस भक्तेभ्य कामानीति वृषभ भक्तों के लिए भगवान कामों अर्थात इच्छित वस्तुओं की वर्षा करते हैं इसलिए वे वृषभ हैं विष्णु हो विष्णु इति व्यासोक्त सब ओर जाने अर्थात व्याप्त होने के कारण विष्णु है इस व्याज्य की उक्ति के अनुसार भगवान विष्णु है वृक्ष रूपाणी सोपान परवाण्याहु परम धामुक्षोरित वृष परवा परम धाम में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए वृष अर्थात धर्म रूप सर्व सीढ़ियाँ रूप पर्व अर्थात सीढ़ियाँ बतलाए गए हैं इसलिए भगवान वृष वृषपर्वा हैं प्रजा वर्षति व उदरम अश्येति वृषोदर भगवान का उदर मानो प्रजा की वर्षा करता है इसलिए वे वृषोदर हैं वर्ध्यतीति वर्धन बढ़ाते हैं इसलिए वर्धन है प्रपंच रूपेण वर्धत इति वर्धमानः प्रपंच रूप से बढ़ाते हैं इसलिए वर्धम है इत्थ वर्धम पृथगेव ठती विविक्त इस प्रकार बढ़ते हुए भी पृथक ही रहते हैं इसलिए विविक्त हैं श्रुतिय सागर इवात्र श्रुति इति है समुद्र में जल के समान भगवान में श्रुतियाँ रखी हुई हैं इसलिए वे श्रुति सागर हैं सुभुजोधरो महेन्द्रो वसुदो सुभु वसु नैकूपो बृहद्रूपिष्ट प्रकाशन सुभुज दुर्धर वाग्मी महेन्द्र वसुध वसुन नएकूप बृहद्रूपिष्ट प्रकाशन शोभना भुजा जगद्रक्षाक अचे भगवान के जगत की रक्षा करने वाली भुजाएँ अति सुंदर है अतः वे सुभुज हैं पृथिव्यादी लोकधार कारण कारण कारण्य न्यारिश्या धारे न क्नचिधार शक्य दुर्धर है दुखेना ध्यान समय मुमुक्ष भी हृदय धारियत इति वुर्धरा जो दूसरों से धारण नहीं किए जा सकते उन पृथ्वी आदि लोक धारक पदार्थों को भी धारण करते हैं और स्वयं किसी से धारण नहीं किए जा सकते इसलिए दुर्धर हैं अथवा अच्छा ध्यान के समय मुमुक्षुओं द्वारा अति कठिनता से हृदय में धारण किए जाते हैं इसलिए वे दुर्धर हैं यथोनिस््रिता तो ब्रह्म मयी वाग्य तस्मात् वाग भी क्योंकि भगवान से वेद वही वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है इसलिए वे वाग्मी है महाचाषाविंद्र चेती महेंद्र ईश्वराण अपी स्वर महान इंद्र अर्थात ईश्वरों के भी ईश्वर होने के कारण महेंद्र है वसुधनम दधाती वसुध अन्नादो वसुधान श्रुते है वसु अर्थात धन देते हैं इसलिए वसुध है एति श्रुति कहती है अन्न का भोक्ता और वसु का देने वाला है दीयम तस्वीर स एवेती सा वसु आच्छादी आत्मस्वूप मेति वह वसु अंतरक्ष वसती नेति असाधारण वसन वायुर्वा वसु वसुरक्ष सतुते है दिया जाने वाला वसु अर्थात धन भी वे ही है इसलिए वसु हैं, हैं। अथवा माया से अपने स्वरूप को ढक लेते हैं इसलिए वसु हैं अथवा अंतरिक्ष में ही बसते हैं अन्यत्र नहीं इस प्रकार अपने असाधारण वास के कारण वायु ही वसु है श्रुति कहती है अंतरिक्ष में रहने वाला वसु एकम रूपमस्य नद्यत नैक रूप इंद्रो माया भी प्रूप ईयते श्रुते है ज्योतिष विष्णु हो इत्यादि स्मृति इनका एक ही रूप नहीं है इसलिए ये न्यायिक रूप हैं। श्रुति कहती है इंद्र परमात्मा माया से अनेक रूप से चेष्टा करता है तथा ज्योतिया विष्णु है आदि स्मृति का भी यही अभिप्राय है रूपम अस्यति बृहदूप भगवान के आदि रूप बृहद अर्थात महान है इसलिए बृहदूप है पाशवः प पशव तु विशति प्रतिषति यज्ञेणे क्षिविष्ट यजमूर्ति यज्ञ वै विषु पशव एव पशुषु प्रतितिष्ठति इति श्रुतिया सिपियोगेशभिष्ट इथवा सिपि पशु को कहते हैं उनमें यज्ञ रूप से स्थित होते हैं इसलिए भगवान यज्ञमूर्ति सिपिभिष्ट है श्रुति कहती है यज्ञ ही विष्णु हैं पशुओं को सिपि कहते हैं और यज्ञ ही पशुओं में स्थित गिव गिव होता है अथवा सिपि किरणों को भी कहते हैं उनमें स्थित है इसलिए सिपिविष्ट है शैत्यायनयोगाचितरी प्रचक्षते तत्नाद रक्षणाचपयो रश्मता तेजु प्रवेशा विश्वेशोचते शीतलता और विष्णु भगवान के शयन के कारण जल को शी कहते हैं और उसका पान तथा रक्षा करने के कारण रश्मियों अर्थात किरणों का नाम क्षि है तथा उनमें प्रविष्ट होने के कारण श्री लोक में शिप कहलाते हैं सर्वेषाम प्रकाशनशीलवाद प्रकाशन, प्रकाशन सबको प्रकाशित करने वाले होने के कारण भगवान प्रकाशन है